मेरे दो लोग भी इस वक्त मेरी ही तरह यहाँ बंद पड़े है सोनू दीदी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा उन लोगों को इस तरह के पुराने सामान की अच्छी खासी पहचान है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उनसे इस बारे में कोई पूछताछ करनी चाहिए मकबरे से चोरी हुए सामान की कीमत जानने में विक्रांत को ना तो कोई खास इंटरेस्ट था और ना ही उसके जरिए इन लोगों तक पहुँचने का उसे कोई रास्ता नजर आ रहा था पहली बात तो जिन लोगों ने ये चोरी की है उनके पास ऑलरेडी ही पुरातत्व विभाग के दो एक्सपर्ट मौजूद है और दूसरी चीज ये भी है ये खुद भी एक्सपर्ट ही हैं, इन्हें इस तरह के सामान की अच्छी खासी जानकारी रहती है ये लोग किसी भी मकबरे से चोरी करने से पहले वहाँ पर पाए जाने वाले सामान की अच्छी खासी जांच पर कर लेते हैं इसलिए विक्रांत को चोरी हुए सामान की कीमत आदि पता लगाने से कोई फायदा नहीं नजर आ रहा था उसका मेन फोकस चोरी में गए सामान का पता लगाने पर था अगर उसे ये पता लग जाए की आखिर ये लोग मकबरे से सामान की चोरी करने के बाद इसे बेचते कहाँ पर है तो फिर हो सकता है कि उन चोरों के बारे में कुछ पता लगे इसलिए उसने सोनू दीदी से सवाल किया अच्छा ये बताओ कि ये लोग जो सामान चोरी करके ले जाते हैं उसे मतलब तो हो शांत होगी अगर वो इसका जवाब देती है तो फिर उसके साथ काम करने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ जाएगी और वो ऐसा कतई नहीं करना चाहती थी विक्रांत इस वक्त सोनू के चेहरे का भाव देख कर ही उसके मन की बात समझ चुका था उसने तुरंत ही सोनू को रिलेक्स करते हुए कहा देखो मुझे पता है तुम्हें किस चीज़ की टेंशन हो रही है लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ को उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कोई पुलिस वाला उनसे पूछताछ करने के लिए आया हुआ है मैं अपनी उनके पास जाऊंगा ठीक है सोनू दीदी ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मुंबई फूल मंडी गली नंबर तेरेपन वहाँ जाओ और तारीख से मिलो उस आदमी के पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है फूल मंडी गली नंबर तिरपन विक्रांत सोचने लगा यह नाम सुनते उसे पिछली रात को हुई फाइट की याद आ गई कल रात को जब वो मोनिका को छुड़ाने के लिए गया था तब भी वो फूल मंडी में ही गया हुआ था लेकिन तब वो कासिम भाई के यहाँ गया था जबकि ये एड्रेस किसी और का लग रहा था आप जैसा अभी कह रहे थे प्लीज वैसा ही करना वहां पर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप पुलिस डिपार्टमेंट से है और किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं बल्कि आप वहाँ पर बस खरीदार बनकर जाइए सोनू दीदी ने कुछ सोचते हुए कहा और हाँ अगर मिस्टर तारिक को चोरी हुए सामान के बारे में नहीं पता है तो समझ लेना कि ये सब सामान मुंबई में बेचा ही नहीं गया है इसे बाहर के किसी मार्केट में बेचा गया है ओके समझ गया विक्रांत ने कहा ऐसा लग रहा था की मकबरे से चोरी हुए सामान का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम था ये चोर वाकई में बड़े शातिर है सोनू दीदी के साथ इंटेरोगेशन खत्म करने के बाद विक्रांत अपना फोन हाथ में लेकर उठने लग गया लेकिन अभी भी उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर सोनू से और क्या कुछ पता लगाया जा सकता है इसे और क्या का पता होगा ये ब्लैक मार्केट के हेड रह चुकी है जरूर इससे कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है अभी विक्रांत ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से सोनू दीदी ने उससे कहा साहब एक बार वो बेटी की फोटो दिखाओ ना बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए विक्रांत ने तुरंत ही अपने फोन में उसकी बेटी की जो फोटो खोल फोन उसके हाथ में पकड़ा दिया जैसे ही सोनू ने अपने हाथ में फोन लेकर अपनी बेटी की फोटो देखना शुरू किया उसकी आँखों में आ में उसने अपनी बेटी को देखते हुए इस, इस, इस मकबरे से चोरी हुए सामान के बारे में और क्या पता हो सकता है सोनू की उम्र तकरीबन पचास साल है और ये पिछले कई सालों से ब्लैक मार्केट के धंधे में इन्वॉल्व रही है अब पूरा चांस है की कोर्ट से इसे उम्र कैद की सजा हो जाए ब्लैक मार्केट की सरगना पिछले कई सालों से है उम्र लड़की की थी जिसकी लाश साल उन्नीस सौ चौरानवे में किसी ताबूत के भीतर मिली थी इसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था विक्रांत ने इसकी फोटो सोनू को दिखाते हुए ये केस आज से तकरीबन 20 साल पहले का है। एक बार के लिए तो सोनू खुद चौंक उठी उसने कुछ देर तक इसे देखने के बाद कहा ड्रेस लेकिन ये इसका डिजाइन तो नवाब हामिद खान के समय का लग रहा है लेकिन ये ड्रेस तो नई लग रही है नहीं ये ड्रेस नई नहीं, नहीं है ये काफी पुराने समय की ड्रेस है विक्रांत ने बीच में ही सोनू दीदी को करेक्ट करते हुए कहा अरे हाँ पता है मुझे मेरा मतलब कि इस ड्रेस को कभी पहना नहीं गया है ये नवाब साहब के समय से ही रखी हुई थी सोनू दीदी ने एक्सप्लेन किया अच्छा आप मेरे लिए एक चश्मे का इंतजाम कर दीजिए तो मैं इसे देखकर कुछ बता सकती हूँ ऐसे मुझे कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है नोके विक्रांत ने तुरंत ही गार्ड को इशारा किया और वो चश्मा लेने के लिए चला गया मेरा मतलब की ये ड्रेस पहले किसी ने कभी पहना नहीं था और ये पिछले कई सालों से कहीं रखा गया था और इस ड्रेस की कीमत भी बहुत ज्यादा लग रही है मतलब जिस किसी का भी ये ड्रेस रहा होगा वो काफी अमीर घराने की औरत रही होगी वाह तुम्हें तो इस पुरानी चीजों के बारे में इतना कुछ पता है फिर भी तुम कह रही थी कि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है हाँ विक्रांत ने सोनू की तरफ देखते हुए कहा अरे तो हमारे धंधे में हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखनी पड़ती है वरना हमारा काम नहीं चलता है सोनू ने कहा तब तक जेल का गार्ड चश्मा लेकर वापस आ चुका था उसने सोनू के हाथ में चश्मा पकड़ा दिया और फिर जैसे ही सोनू ने चश्मा लगाकर उस लड़की के देखा तो वो दंग रह गई अरे, अरे ये लड़की मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है ये तो काफी पुराना केस लग रहा है विक्रांत कुछ बोलने जा रहा था की फिर सोनू बोल पड़ी मुझे समझ नहीं आ रहा की तुम मुझे ये फोटो क्यों दिखा रहे हो मैंने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया लेकिन तुम्हें न जाने कैसे इसके बारे में पता चल गया क्या मतलब विक्रांत ने चौंकते हुए कहा वो बिल्कुल रह गया कहीं सच में इस लड़की की मौत का कनेक्शन सोनू सोनू से तो नहीं है ए नॉर्मली हंस और फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा मैंने आज तक इसके बारे में किसी को नहीं बताया चलो आज आपको बता ही देती हूँ मतलब विक्रांत ने हैरानी से अपना सिर पकड़ लिया वो सोच में पड़ गया कि आज तो मुझे अदृश्य शक्ति द्वारा कोई पहाड़ आदि का कोड बड़ भी नहीं दिया गया है तो भला ये कैसे हो सकता है मतलब तुम इस लड़की को जानती हो क्या कनेक्शन है तुम्हारा इससे अरे मैं जानती नहीं हूँ बस इसे देखा है चेहरे से पहचानती हूँ बस सोनू ने नॉर्मली जवाब दिया देखा है कहा देखा है कैसे देखा था विक्रांत ने तुरंत ही अगला सवाल दाग दिया अरे मैं बताती हूँ रुको सोनू ने हल्की सास छोड़ते हुए कहा उस वक्त मैं अपने ग्रैंड के साथ काम करती थी अरे लगभग बीस साल पहले की बात है मैं ग्रैंडफादर के बिजनेस में पैसे के लेनदेन का हिसाब रखती थी उन्हीं के सहारे मैं इस बिजनेस में उतरी थी उसी टाइम मैंने इस लड़की को अपने ग्रैंडफादर के साथ देखा था और एक दो बार नहीं बल्कि कई बार देखा था ये लड़की साउथ से थी बहुत सुंदर थी बहुत ज्यादा समझ लो एक बार देखने के बाद भी आज तक मैं इसका चेहरा तक नहीं भूल पाई हूँ अच्छा तो ये है कौन करती क्या थी विक्रांत ने पूछा मुझे जहाँ तक लग रहा है की ये भी हमारे जैसे ही किसी बिजनेस में इन्वॉल्व थी वैसे मैंने अपने ग्रैंडफादर से इसके बारे में कभी कोई बात नहीं की थी क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनसे बोलने की मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी सोनू ने कहा इसके दो या तीन साल बाद ही एक दिन अचानक से इस लड़की की फोटो मैंने न्यूज़पेपर में छपी देखी तब उसकी डेथ हो चुकी थी मैंने न्यूज में देख एक नजर में ही उसे पहचान लिया था विक्रांत बड़े ध्यान से सोनू की सारी बातें सुन रहा था ऐसा लग रहा था कि इस लड़की का मर्डर केस तो इस वक्त के मिस्टर अयर वाले मर्डर केस से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। देखो अब मुझे इसके लिए कुछ मत कहना कि मैंने उस वक्त पुलिस कम्प्लेट क्यों नहीं किया उन्होंने आगे बोलते हुए कहा देखो पुलिस के पास मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि फिर मेरा नाम भी पुलिस के रिकॉर्ड में चला जाता और फिर मुझे धंधा करने में दिक्कत होती दूसरी बात यह थी कि उस औरत का मेरे ग्रैंड के साथ कोई रिलेशन वगैरह भी था और मुझे डर था कि कहीं पुलिस के पास जाने पर मेरे ग्रैंडफादर को ही पुलिस किसी केस में ना फंसा दे इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा अच्छा अभी तक यह केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने सवाल किया उस वक्त तो ये केस बहुत फेमस हुआ था जिस गांव में इस लड़की की लाश मिली थी वो ब्रिज के एरिया में आ रहा था न तो बाद में गाँव वालों ने काफी पूजा पाठ भी करवाया था ताकि इसकी आत्मा को शांति मिल सके वैसे साहब मुझे जहाँ तक लग रहा है ना ये लड़की की डेथ किसी के साथ इश्क के चक्कर में हुई थी बहुत खूबसूरत थी ना ये वो जरूर किसी ना किसी के साथ संबंध रहा होगा और फिर उसने ही इसका मर्डर कर दिया होगा मतलब अब एक चीज और याद आया अब पता नहीं इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं सोनू ने कुछ सोचते हुए कहा ये लड़की इसको मेरे ग्रैंड बेबे कहकर बुलाते थे अब पता नहीं बेबे इसका असली नाम था या निकनेम था या फिर मेरे ग्रैंड ने प्यार से इसका नाम बेबे रखा हुआ था तो जिस तरह से इसे मारा गया सोनू दीदी ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मतलब जैसे इसे पुराने जमाने के कपड़े को पहनाकर मारा गया है उससे तो यह लग रहा है कि इसे इश्क के चक्कर में ही मारा गया है वरना और क्या कारण हो सकता है